सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक चौबीस लोभ से उत्पन्न झूठा वैराग्य जहा लोभ है वहां कहां वैराग जी वैराग्य लोभ से पैदा नहीं होता और जो वैराग्य लोभ से पैदा होता है झूठा होता है वैराग्य तो पैदा होता है प्रेम की परम शुद्धि से जैसे सोने को हम आग में डालते हैं और निखर के कुंदन बन के निकलता है ऐसे ही जब हम प्रेम को ध्यान की आंख से गुजारते तो जो शुद्ध स्वर्ण की तरह प्रेम उपलब्ध होता है जिसमें ना वासना होती न कामना होती न कोई हेतु होता न कोई पाने की आकांक्षा न कुछ खोने का डर सिर्फ एक आनंद उत्सव शेष रह जाता है एक गीत होता है शब्द शून्य एक संगीत होता है ध्वनि मुक्त, अनाहत का नाद होता है एक प्रफुल्लता होती है एक झरता हुआ आनंद का झरना होता है तुम्हारा हृदय तुम अस्तित्व के साथ प्रेमलीन होते हो नहीं कि तुम किसी को प्रेम करते हो बल्कि तुम प्रेम होते हो तब वैराग्य एक नए अर्थों में प्रकट होता है विधायक अर्थों में तब वैरागी की महिमा बहुत है और नहीं तो पीछे के दरवाजे से सब चीजें लौट आती दमन से ना कभी कोई मुक्त हुआ है और ना कभी कोई मुक्त हो सकता है मुल्ला नसरुद्दीन को अभी अभी डाकिया चिट्ठी दे गया था नसरुद्दीन ने लिफाफा खोला तो डब्बू जी भी उचक कर देखने लगे कि आखिर किसकी इस पर नसरुद्दीन ने लिफाफा उनके हाथ में रख दिया और कहा कि लो खुद पढ़कर देख लो गुलजान ने भेजी है मायके से डब्बू जी ने चिट्ठी खोलकर देखी तो चौंक कर बोले लेकिन यह तो कोरा कागज हां आजकल मेरी और उसकी बोलचाल बंद है नसरुद्दीन ने मायूसी से जवाब दिया जब से झगड़ा करके गई है ऐसे ही पत्र डालती मगर पत्र जारी है पीछे के दरवाजे से पत्र डालना बंद नहीं हुआ ऐसे ही तुम्हारा तथाकथित विरागी होता है ऊपर ऊपर से वैराग्य भीतर भीतर सारी वासनाएं सारी कामनाएं दबी हुई दमित चित्त मनोविज्ञान की दृष्टि से रुग्ण है तुम्हारा वैरागी। मैं जिसे वैराग्य कह रहा हूं वह स्वस्थ वैराग्य है और वह तो प्रेम से ही पैदा हो सकता है क्योंकि प्रेम तुम्हारे भीतर जो श्रेष्ठतम है उसकी अभिव्यक्ति है प्रेम तुम्हारे भीतर परमात्मा की किरण प्रेम तुम्हारे भीतर प्रार्थना का बीज इस बीज को बो सींचो सुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई स्मरण करो मीरा को और ऐसे ही पानी से नहीं सींची जाएगी ये प्रेम की बोल असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई जिस प्रेम की बात मीरा ने कही है उसी प्रेम की बात मैं भी कह रहा हूं आंसुओं से सींचो इसे अपने प्राणों को ढाल दो मिट जाओ प्रेम में और तुम्हारे भीतर वैराग्य का फूल खिलेगा सहस्त्र दल कमल खिलेगा तब तुम संसार में रहोगे और संसार के बाहर जल में जैसे कमल तैरे कहीं भागना न होगा पलायन न करना होगा जीवन को उसकी परम गहराई में जीने की क्षमता आएगी, क्योंकि परमात्मा जीवन की गहराइयों में छिपा है भगोड़ों को नहीं मिलता जो भागा वह चूका परमात्मा मिलता है जागने से भागने से नहीं और प्रेम जिस भांति जगाता है कोई और चीज नहीं जगाती स्मरण करो पलटू के बचन बार बार पलटू कहते हैं कि जब से प्रेम उठा है तब से नींद खो गई जब से प्रेम जगा है तब से कैसे नींद पता नहीं कब आ जाए मालिक किस क्षण द्वार पर दस्तक दे दे कभी प्रेम में किसी की प्रतीक्षा की है फिर नींद कहां नींद में भी चौंक चौंक पड़ते हो अगर मेहमान घर आने को है प्यारा मेहमान घर आने को है तो रात भर जाग के प्रतीक्षा करते हो हवा चलती है जोर से द्वार खिलकी दरवाजे खड़खड़ होते हैं भाग के द्वार पर आ जाते हो कहीं मेहमान आ तो नहीं गया कोई भी निकलता है राह से और लगता है उसी के पदचाप डाकिया आता है लगता है उसी का पत्र या भीतर सघन है तो कैसे सोओगे? पलटू ठीक कहते जिसके भीतर प्रेम जगा उसकी नींद खो गई जबरदस्ती अपने को जगाने वाले लोग भी हैं मैं गांव में गया था लोगों ने कहा कि इस गांव में एक बड़े महात्मा है उनका नाम है खड़े श्री बाबा वो दस साल से सा खड़े ही हुए मैंने कहा पागल होंगे क्योंकि परमात्मा ने दस साल तक खड़े होने की किसी को भी आज्ञा नहीं दी है परमात्मा भीतर से खबर देता है कि अब थक गया बैठो कि अब लेटो कि अब विश्राम करो और क्या गुण है उनमें कहा नहीं और तो कोई गुण नहीं मगर यह कोई कम बात है दस साल से खड़े हैं। मैंने कहा खड़े होने का आयोजन क्या आयोजन यह है कि रस्सियां लटका रखी हाथ रस्सियों से बांध रखे पैरों को डंडों से बांध दिया ताकि वो झुक ना जाए नहीं तो दस साल कोई खड़ा रहेगा सारा शरीर सूख गया और पैर हाथी पांव हो गए सूझ गए सारा खून पैरों में समा गया है। इस विक्षिप्त आदमी को महात्मा की तरह पूज रहे हो दिन रात पूजन चल रही मैंने कहा कभी उनसे पूछा कि क्यों खड़े हो तो उन्होंने कहा नींद ना आ जाए क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति सईम जब सब सो जाएं तब भी सैम जागता है मगर मैंने कहा कभी कृष्ण को तुमने किसी कहानी में किसी पुराण में देखा कैसे ऐसी रस्सियां बांध के और हाथ बैसाखियों पर रख के और पैरों में डंडे बांध के खड़े रहे हो सोते थे विश्राम करते थे कृष्ण की मृत्यु ही ऐसे हुई एक वृक्ष के तले विश्राम कर रहे थे तब किसी शिकारी ने भ्रांति से भूल से उनके पैर में तीर मार दिया उस उससे उनकी मृत्यु हुई खड़े श्री बाबा नहीं थे वे सोए श्री बाबा थे उनका अर्थ कुछ और है भीतर चित्त जागा रहे देह को तो विश्राम चाहिए देह तो मिट्टी की मिट्टी थक जाती उसकी सीमा है लेकिन चेतना अथक जागी रह सकती मगर यह चेतना को जगाने के उपाय पागलखाने में ले जाने योग्य यह उपाय नहीं है चेतना को जगाने के चेतना को जगाने का सम्यक उपाय है प्रीत परमात्मा के प्रति प्रेम जगे यही प्रेम जो तुमने अभी क्षुद्र चीजों से लगा रखा है किसी ने धन से किसी ने पद से किसी ने प्रतिष्ठा से यही सारा प्रेम तुम परमात्मा की तरफ ऊंडेल दो इसे एकाग्र करो ये जो हजार धाराओं में बट गया है पलटू कहते हैं ये जो पांच पच्चीस हो गया है इसको इकट्ठा करो एक धारा बनाओ ताकि ये सागर तक पहुंच जाए लेकिन लोग अपने ढंग से सोचते समझते किसी ने जागने का अर्थ ले लिया कि बस खड़े रहेंगे नींद नहीं आएगी तो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे ऐसे पागल हुए हैं जिन्होंने आंख की पलकें उखाड़ के फेंक दी ताकि न होगा बांस न बजेगी बांसुरी मगर तुम्हें पता है पलकें भी उखाड़ के फेंक दो तो भी नींद लग जाएगी मैं एक महिला को जानता हूं जिसकी एक पलक में कुछ खराबी आ गई थी कि उसका सहज बंद होना और खुलना बंद हो गया था हाथ से बंद करो तो बंद हो जाती थी खोलो तो खुल जाती थी उसको नींद में भी तुम खोल दो उसकी आंख तो खुल जाती थी और आंख बिल्कुल पथरीली सोई हुई अक्सर वो खुली आंख से सोई रहती थी मेरे घर मेहमान थी मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे जो मेरे पास आते थे उनसे मैंने कहा तुम एक चमत्कार देखना तुमने कोई व्यक्ति देखा जो एक आंख बंद करके सोता उन्होंने कहा कि नहीं देखा तुम जाके कमरे में जा देख लो। दोपहर थी गर्मी और वो महिला सो रही थी वो बच्चों ने झांक के देखा वो तो घबरा के बाहर आ गए उन्होंने कहा ये बात तो सच उसकी एक आंख खुली एक बंद इस महिला को कहां से ले आए आप और बड़ा डर लगता देख रात में तुम भी अगर किसी को एक आंख खुली और एक आंख बंद सोए देखो तो एक बार तो भीतर घबराहट पैदा हो जाएगी क्या पता नहीं ये और क्या करे एक तो स्त्री फिर एक आंख खोले और एक आंख बंद अब पता नहीं आगे क्या करे भाग निकलो लोग श्रेष्ठतम सिद्धांतों से भी अपनी विक्षिप्त के अनुकूल अर्थ निकाल लेते डब्बू जी ने अखबार में शराब की बुराइयां छपी देखी तो अखबार फेंकते का बंद आज से बिल्कुल बंद पांसी बैठे चंदुलाल ने पूछा डब्बू जी क्या बंद कर रहे हो क्या शराब पीना जी नहीं अखबार लेना डब्बू जी ने जवाब दिया मुला नसरुद्दीन ने भी एक दफा शराब पीने छोड़ने की कसम खा ली मुश्किल थी तो एक कि बाजार जाए दफ्तर जाए कहीं भी जाए तो बीच में शराब घर पड़ता था उससे बचने का कोई उपाय नहीं था रास्ता एक ही था गांव वही घबराहट थी कि घर तो किसी तरह हिम्मत बांधे बैठे रहेंगे इसलिए तुम्हारे साधु सन्यासी जंगल भाग जाते डर लगता है क्योंकि यहां परिस्थितियां ऐसी हैं कि असलियत प्रकट हो जाएगी चुनौती मुल्ला क्या करे क्या ना करे दफ्तर जाना होगा सब्जी भी खरीदने बाजार जाना होगा और हजार काम है और एक ही रास्ता है गांव में और बीच में ही पड़ता है शराब घर एक दिन तो गया ही नहीं पत्नी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा यह तो और महंगा पड़ जाएगा इससे तो तुम अपनी शराब पीनी जारी रखो तो ठीक है अगर तुम दफ्तर ही ना गए तो हम तो भूखे मर जाएंगे फिर सब्जी कौन लाएगा और बाजार से सामान कौन खरीदेगा और खरीदने को पैसे ही कहां से आएंगे शराब पीते थे कम से कम तुम आधी तनख्वाह उड़ा देते थे ठीक है आधी तो बस्ती थी मुल्ला ने कहा जब कसम खाई है तो निभाऊंगा जाऊंगा बाजार भी चला मन ही मन में कुरान की आयतें पढ़ रहा है अपनी हिम्मत बढ़ा रहा है मत घबड़ा अपने से कह रहा अरे इतने लोग निकल जाते हैं बिना पिए शराब घर के सामने से तो तू भी मर्द है संकल्प रख शराब घर आ गया पैर डगमगाने लगे मन डमाडोल होने लगा मुल्ला ने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं आंख से भी नहीं देखा शराब घर की तरफ आंख भी नीचे रखी बौद्ध भिक्षु चार फीट ही देख के चलते सिर्फ डर के कारण कोई स्त्री दिखाई पड़ जाए अब तुम चार फीट ही देखोगे तो ज्यादा ज्यादा स्त्री के पैर दिखाई पड़ेंगे और क्या दिखाई पड़ेगा और पैर दिखाई पड़ गए तो और तीन ही फीट देखना और घबरा जाना तो आंख ही बंद कर लेना इधर उधर नहीं देखता बौद्ध भिक्षु क्योंकि कुछ दिखाई पड़ जाए प्रलोभन आ जाए आकर्षण पैदा हो जाए ये कोई त्याग है मुल्ला नीचे जमीन की तरफ देखता हुआ चला जा रहा है उसे पता है जिंदगी भर तो शराब घर आया है कि कब शराब घर आता है हालांकि नीचे देख रहा है मगर भीतर तो शराब घर दिखाई पड़ने लगा कि आ गए आप बिल्कुल बगल में आप बिल्कुल सामने अब तो भागने लगा क्योंकि अगर धीमे चला तो उसे डर है कि कहीं मुड़ जाए शराब घर की तरफ सौ कदम आगे निकल गया तब रुका अपनी पीठ ठोंकी औका शाबास नसरुद्दीन आ अब इस खुशी में तुझे पिलाते पहुंच गया शराब घर वापस। उस दिन दुगनी पी आखिर खुशी भी तो मनानी होगी संकल्प की ऐसी विजय कि सौ कदम आगे निकल गया बिना शराब घर की तरफ देखे ये पीठ ठोंकने वाले महात्मा स्वर्गों में अपसराए भोगने की आकांक्षाएं कर रहे हैं नहीं मैं इन गणितों में भरोसा नहीं करता हूं मेरा भरोसा प्रेम में है हृदय में है मस्तिष्क में नहीं मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम ये त्याग कर दो तो तुम्हें यह मिलेगा यह कोई त्याग हुआ जब मिलने की बात पहले ही तय करवा ली लोग मुझसे आके पूछते हैं कि हम व्रत करेंगे तो क्या मिलेगा उपवास करेंगे तो क्या मिलेगा मिलेगा क्या पहले तय हो जाना चाहिए यहां तक कि लोग मुझसे आके पूछते हैं ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा मिलना सुनिश्चित हो जाए गारंटी हो जाए तो फिर सब कुछ करने को राजी व्यवसायी चित्त ये मारवाड़ी चित्त ये धार्मिक कैसे हो सकता है असंभव धार्मिक चित्त एक और ही अभियान एक और ही आयाम धार्मिक चित्त यह नहीं पूछता कि क्या मिलेगा इसका फल क्या होगा धार्मिक चित्त यह पूछता है कि मैं दुख में हूं क्यों हूं दुख में मैं नरक में हूं क्यों हूं नरक में कैसे मैंने यह नरक निर्मित किया है मैं इतना मूर्छित क्यों हूं कि अपने लिए मैंने दुख के जाल बुन लिए? मुझे होश कैसे आए वो ये नहीं पूछता कि होश से मुझे क्या मिलेगा वो सिर्फ इतना ही पूछता है कि होश मुझे आ जाए ताकि मैं ये जो दुख के जाल निर्मित किए चला जाता हूं और निर्मित ना करूं और जहां दुख नहीं है वहां आनंद अपने आप झरता है मूर्छा दुख जागरण आनंद है जागरण का फल नहीं है आनंद जागरण स्वयं आनंद है मूर्छा का फल नहीं है दुख मूर्छा स्वयं दुख है और प्रेम से ज्यादा जगाने वाली कोई और कीमिया नहीं इसलिए मैं आनंद मैथ्रे यही कहता हूं कि जो वैराग्य प्रेम से पैदा होता है प्रभु प्रेम से वही वैराग्य सच्चा है जिस वैराग्य में पाने की कोई कामना छिपी है कोई हिसाब छिपा है इतना करूं इतना पाऊं वह दुकानदारी वह वैराग्य नहीं और ऐसा वैराग्य जो दुकानदारी है गणित है हिसाब किताब है हमेशा उदास होगा क्योंकि मिलेगा तो मृत्यु के बाद क्या भरोसा क्या पक्का है कोई गारंटी तो नहीं मृत्यु के बाद बचोगे भी इसकी भी कोई गारंटी नहीं बच भी गए तो जो बेईमानी यहां सब सुख भोग रहे हैं वो बेईमान वहां भी बेईमानी ना कर जाएंगे इसका क्या पक्का पता है जो लुच्चे लफंगे यहां छीन रहे हैं तुम सब सुख वो वहां भी नहीं छीन लेंगे इसका क्या पक्का पता है स्वर्ग में भी तुम सोचते हो कि दादागिरी नहीं चलती होगी दादा लोग कहां जाएंगे तुम स्वर्ग में घुस भी पाओगे दादा घुसने भी देंगे जो यहां छाती पे चढ़ बैठे उन्हें छाती पर चढ़ बैठने का अभ्यास हो गया और तुम्हें उन्हें छाती पर बिठाए रखने का अभ्यास हो गया क्या पक्का वहां भी बात यही रहे कि वो फिर तुम्हारी छाती पर चढ़ जाए और तुम्हें भी अच्छा ना लगेगा जब तक कोई तुम्हारी छाती पर चढ़कर ना बैठ जाए तुम्हें भी खाली खाली लगेगा सूना सूना लगेगा जैसा यहां है वैसा ही वहां होगा क्या पक्का किससे अन्यथा नियम काम वहां करेगा आखिर ये जगत भी तो परमात्मा का है अगर उसका नियम यहां काम नहीं कर रहा है तो स्वर्ग भी उसी का है उसका नियम वहां कैसे काम करेगा इसलिए संदेह उठता है शक उठता है जहां तर्क है वहां संदेह जहां विश्वास है वहां संदेह तो तुम किसी तरह छोड़ते हो थोड़ा बहुत मगर संदेह से भरे हुए पता नहीं मगर इस आशा में कि कौन जाने तो अगर हजार कमाते हो तो दस रुपए दान भी कर दो तो परलोक भी संभला रहेगा वहां भी थोड़ा बैंक बैलेंस होगा वहां भी जाके कहने को तो होगा कि मैंने कुछ दान किया था पुण्य किया था उसका बदला चाहिए एक आदमी मरा द्वारपाल ने स्वर्ग पर उससे पूछा कि कुछ दान किया है कुछ पुण्य किया है उसने कहा एक बूढ़ी स्त्री को मैंने तीन पैसे दिए थे द्वारपाल मुश्किल में पड़ा क्या करे क्या ना करे किताबें खोली बात सच थी तीन पैसे उसने दिए थे द्वारपाल ने अपने सहयोगी से कान में पूछा कि अब क्या करें इसने पुण्य तो किया है इसको स्वर्ग मिलना चाहिए मगर कुल तीन पैसे में स्वर्ग पा ले तो बहुत सस्ता हो गया मामला इसको एकदम नरक भी नहीं भेज सकते क्योंकि पुण्यात्मा और नरक जाए तीन ही पैसे का सही पुण्य लेकिन पुण्यात्मा नरक जाए तो पुण्य पर श्रद्धा उठ जाएगी सहयोगी का ऐसा करें इसको तीन पैसे भी दे दें ब्यास सहित और नरक भेजें और क्या करेंगे बहुत से बहुत ब्याज ले ले और क्या करेगा तो मैं तुमसे कह देता हूं गणेश से तुम चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा ब्याज पाओगे जिंदगी से चूक जाओगे जिंदगी उनकी है जो गणेश से मुक्त हो जाते जो हिसाब किताब से ऊपर उठते हैं अतिक्रमण करते हैं जो प्रेम से जीते हैं जो हृदय से जीते जिंदगी उनकी है और जिनकी जिंदगी है उन्हीं का परमात्मा है और जिनकी जिंदगी है उनका स्वर्ग कल नहीं है भविष्य में नहीं है मौत के बाद नहीं है उनका स्वर्ग अभी है और यहीं है वे स्वर्ग में ही है प्रेम को निखारो प्रेम का दिया जलाओ प्रेम की दीपावली मनाओ प्रेम की पाक खेलो प्रेम के रंग गुलाल उलाओ जरूर प्रेम अभी बहुत कीचड़ में पड़ा है लेकिन कीचड़ से ही तो कमल पैदा होते कीचड़ से मुक्त करो कमल को मगर नष्ट मत कर देना नष्ट कर दिया तो सीढ़ी ही टूट गई नष्ट कर दिया तो नाव ही टूट गई फिर उस पार कैसे जाओगे प्रेम की नाव बनाओ यही नाव एकमात्र नाव जो उस पार ले जा सकती है हिम्मत चाहिए परवाने की हिम्मत चाहिए जो प्रेम में ज्योति पर झपट पड़ता है और मर जाता है उतना साहस चाहिए जो सब लोग लाच खो देता है छोड़ देता है तो जरूर प्रेम तुम्हारे लिए अभी और यहीं स्वर्ग के द्वार खोल सकता है